अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खून की कमी दादी मां दादी मां देखो विक्की मुझे चिढ़ा रहा है तुम मुझे नहीं पकड़ सकती तो मैं तो दौड़ना भी नहीं आता Dadi ma dadi ma ye to goddam karta hai meri meri pencil lekar bhag gaya aur mujhe padhne bhi nahi deta dadi ma dadi ma se पहले मुझे पकड़ो फिर मिलेगी पेंसिल अभी बताती हूं थोड़ा सा क्या दौड़ा दिया तुम तो हांफने लगी दौड़ तो सकती नहीं ऊपर से चिड़ती भी है अरे अरे के संभल के मेरे ऊपर गिरेगी क्या ओहो मुझे भी गिराएगी तू ऐसे क्यों हांफ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया तुझे जब हम तुम्हारी उम्र के तो दुनिया भर के काम कर लेते और मजान है कि कभी थकान का नाम भी लिया हो अरे बेटी हां दादी मां निकी के लिए गिलास पानी लेकर आ जा पानी क्यों दादी इसको बोलो ना उठकर खाना खा ले अब पानी पी लेगी तो कहेगी मेरा पेट भर गया है मुझे खाना नहीं खाना है दादी मां देखो फिर चिढ़ा रहा है अच्छा, अच्छा अच्छा जा निकी जा तू खाना खा ले देख तो मां ने तेरे लिए क्या बनाया है आओ निक्की आओ इधर बैठो मेरे पास हम दोनों साथ-साथ खाना खाएंगे मुझे नहीं खाना मां को तो बस घी और तुरई ही पसंद है वही बनाया होगा नहीं निक्की आज तो मां ने पालक का साग बनाया है नहीं मुझे नहीं खाना पालक का साग मैं तो सोने जा रही हूं सोने पर तुम्हारी सहेली बता रही थी कि तुम स्कूल में भी सोती रहती हो हां तो तुझे क्या है थक जाती हूं तो सोऊंगी ना भाई पर तुम हर समय थकी हुई और चिड़चिड़ाती क्यों रहती हो पहले तो ऐसी नहीं थी विक्की निक्की अरे मौसी मौसी आई मौसी आई हमारे लिए क्या लाई मैं लाई हूं बैंगन का भरता और न, हरे धनिए की चटनी अरे मौसी तुम अपना खाना मेरे लिए उठा लाई तो अब तुम क्या खाओगी चल हट शरारती कहीं का एक काम कीजिए मौसी <laughs> आप अपना खाना निक्की को खिला दीजिए इसकी सेहत भी आप जैसी तंदुरुस्त हो जाएगी <laughs> <laughs> मौसी आप तो डॉक्टर हैं आप ही बताइए ना निक्की को क्या हो गया है जरा सा मेरे पीछे भागती नहीं कि हांफने लगती है जैसे बीमार हो हां यह तो कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूं दादी भी यही कह रही थी निक्की बेटे न... तुम्हें क्या हुआ है देख रही हूं आजकल बड़ी सुस्त नजर आती हो पता नहीं मौसी जरा सा तेज चलने से या दौड़ने से हांफने लगती हूं अच्छा कुछ काम करूं तो थक जाती हूं अरे देखो दादी भी आ गई नमस्ते मां नमस्ते बेटा जीती रहो अरे बेटा जरा इसमें कीकव तो देख तू अरे जब देखो ये थकी-थकी सी रहती है जरा सा काम किया नहीं कि आराम करने लगती है हम हर बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट पर भाई से लड़ती है और खुद ही रोने बैठ जाती है और बेटा खाना तो ये ऐसे खाती है जैसे चिड़िया दाना चुग रही हो अच्छा हम नहीं कि बेटे आओ मेरे पास जी अपनी आंखें दिखाओ हम हां हां और घबराओ नहीं हां ठीक है अच्छा अब अपनी जीभ भी दिखाओ हम मुंह खोलो और अच्छे से आ और अब अपने नाखून भी दिखाओ जी दूसरा हाथ भी दिखाओ हम हम क्या हुआ ऐसे कहीं कोई बीमारी तो नहीं है मां मुझे लगता है इसे एनीमिया है हां एनीमिया 아 ये क्या बला होती है बेटी बला नहीं मां कुपोषण से एनीमिया हो जाता है यानी शरीर में खून की कमी और ये कुपोषण क्या होता है संतुलित पौष्टिक खाना ना खाने से शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है अच्छा देखो मां प्रोटीन और लौह तत्व से खून बनता है इनके कम होने से खून की भी कमी हो जाती है मुझे बताओ मौसी ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें लौह तत्व अधिक होता है मैं आपसे वही खाना खाऊंगी हां जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं सरसों बथुआ अरे ये सब तो हमारी শাকवाटीका में भी है मौसी अच्छा आ, चलो चलो बाहर चलते हैं मैं तुम्हें अपनी শাকवाटीका दिखाता हूं हां मौसी चलो अरे वाह ये देखो मौसी हां इधर देखो मौसी कितनी सारी सब्जियां लगी हैं वाह ये शाक वाटिका तो बहुत बड़ी है आ, यहां तो चौलाई है और उस तरफ मेथी हां और पालक भी हां <laughs> अरे मौसम की कितनी हरी सब्जियां हैं हां और इधर देखो मौसी हां ये घिया और तुरई भी अरे वाह देखो तो सही क्या बढ़िया बेल है तुरई की है <laughs> अच्छा सुनो हां ये जो हरी सब्जियां है ना ये बहुत गुणकारी होती हैं अच्छा और इनके अलावा गुड़ शक्कर गन्ने का रस अंडे की जर्दी कलेजी आदि सभी लौह तत्वों से भरपूर होते हैं अच्छा मौसी हां चलो मौसिया बंदर चलते हैं दादी के पास ठीक है चलो देख है शॉक बाटी का हां मां दादी हाँ, अच्छा, अ, अच्छा अच्छा अब ये बता अब हमारी निकी ठीक कैसे होगी कैसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा नहीं नहीं मां ऐसे घबराने की कोई बात नहीं देखो मां पहले तो हम इसके खून की जांच करवाएंगे हां और फिर यह भी देखना होगा कि कहीं इसके पेट में कीड़े तो नहीं हैं पेट में कीड़े हां हां लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है इसका इलाज भी है अच्छा फिर इसे लौह तत्वों से भरपूर खाना देंगे साथ में दालें खासकर अंकुरित दालें बस हमारी Nikki ठीक हो जाएगी अब पर बेटी यह दालें वगैरह तो कुछ खाती ही नहीं नहीं नहीं दादी अब तो मैं ये सब खाऊंगी खूब खाऊंगी दौड़ में विक्की को हराना जो है ए क्या बोली कुछ नहीं कुछ नहीं मैं तो कह रही थी कि विक्की को कविता सुनाना खूब अच्छा लगता है अच्छा विक्की तो फिर हो जाए एक कविता है हां नई मौज अरे सुना दो ना हां अच्छा सुना अच्छा सुनातों सुनातों लो सुनो डॉक्टर देखो भली प्रकार मेरी बहना पड़ी बीमार अच्छा हां और आंखें इसकी पीली पीली सेहत रहती ढीली ढीली ओ बताओ क्या आ, अच्छा बाबा डॉक्टर ने कर जांच बतलाया बीमारी का रा समझाया क्या रा समझाया बहना को दो अंकुरे डालें हरी सब्जियां भी ये खा ले हां पेट में कीड़े पनप ना पाए बीमारी को दूर भगाएं क्या बात है गुड़ शक्कर लौह से भरपूर खाओ तो आए चेहरे पे नूर वाह वाह वाह गुण शक्कर लौह से भरपूर खाओ तो आए चेहरे पे, पे नूर सही बात कविता तो बड़ी मजेदार है, है आपको भी कुछ समझ में आई Nikki दीदी अच्छा Vicky Nikki को छोड़ो तुम बताओ तुम खाते हो हरी सब्जियां हां मौसी मैं तो सब कुछ खाता हूं जो भी मां पकाती है और यही नखरा करती है बस अब देखना थोड़े ही दिनों में मैं भी अच्छा खाना खाकर टमाटर जैसी लाल हो जाऊंगी hmm. फिर देखना दौड़ में तुम्हें कैसे हराती हूं अच्छा hmm. यानी मैं पेंसिल लेकर भागूंगा तो पकड़ लोगी हां और क्या भागकर देख तो अभी बताती हूं ये बात है तुम्हें लो अगे की खासी इसे देना ना ki kami